अपने भविष्यत्व और अपने वर्तमानत्व को काल में आरोपित कर देता है इसका अर्थ हुआ कि काल जो है वो भूत वर्तमान और भविष्यत्व तो से परिचुन नहीं है और देश जो है वो सिर्फ पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे बस दस दत्ता से परिचन्न देश नहीं पर है।, है दस विभाग मानते हैं चारों दिशा और चारों सोना ऊपर और ये दस विभाग दिशा के होते हैं पर ये द्रव्य की अपेक्षा ऐसी होते हैं यदि पृथ्वी आदि स्थित द्रव्य न है तो ऊपर नीचे पूरा पश्चिम आदि दिख तक से में नहीं है तो दिशा में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कल्पित है ऐसा आदि को दिशा में स्थित जो द्रव्य उसकी अपेक्षा ऐसी उसमें पूर्व आदि दिग्भाग कल्पित होते है। हैं अच्छा अंतर बहुत विभाग ये दो इसका मकान है तो मकान के भीतर और मकान के बाहर गेह के भीतर और गेह के बाहर ये उल्पाधिक है माने मकान और दो उल्टाधी है जिसके कारण देश में बाहर और भीतर का भेद बन जाता है तो इस उपाधि से जो भेद बनता है वो वस्तु में नहीं होता है ये तो संपर्क से आया हुआ हुआ, हुआ। तो न काल में भेद है न देश में भेद है अब आप कभी इस काल की अखंडता और देश की अखंडता पर विचार करना ऐसे कभी आपको मौका मिले कभी ईश्वर करे आपको ऐसा अवकाश मिले की तो घर की कोई चिंता न हो कोई काम धंधा न होना तो थोड़ी देर के लिए इसके बारे में सोचना समय जो है ये क्या चीज है और ये स्थान जो है लंबाई चौड़ाई लंबाई है तो इसमें क्या फायदा है फायदे की बात आपसे थोड़ी सुनाते हैं तो दुनिया में जितने सुख दुख होते हैं चालू तो नहीं है तो जब आप घर में किसी छोटी मोटी चीज के बारे में सोचते हो तभी आपको सुख दुख होता है और हम जो अनंत वस्तु है उसके चिंतन में न दुख होगा न सुखाकार वस्तु होगी न सुखाकार वस्तु होगी और न भोग होगा जब गुलाब का पुल तोड़ना चाहोगे तो तुम्हारे हाथ में कांटे लग सकते हैं और दुनिया की किसी छोटी तो ही चीज से जब नमता बेलोगे नमता करोगे ममता मानेगे तो उसमें से दुःख कुछ निकल सकता है पर अनंत का चिंतन करोगे तो न अनंत में माया होगी न मोह होगा अनंत में न ममता होगी न अनंत का लोभ होगा न अनंत पर क्रोध आवेगा और अनंत के चिंतन में सब तो राग राज भूल जाएगा और आप बिल्कुल जीवन मुक्त स्थिति में हो जाएंगे मनुष्य को दुख से किसी लिये है हाँ कि वो देते का चिंतन नहीं छोड़ सकता धन का चिंतन नहीं छोड़ सकता मकान का चिंतन नहीं छोड़ सकता ऐसा अच्छा समझो राष्ट्र का चिंतन नहीं छोड़ सकता धरती का चिंतन नहीं छोड़ सकता जब तक वो दुनिया को अपने काम में लेना चाहता है तब तक वो स्वयं छोटा है इसलिए छोटी छोटी दुनिया की चीजों सोचता है और ये छोटी चीजें तकलीफ देते हैं और है भगवान का दिरा भी आपको तब तक दुख देता है जब तक अनंत का चिंतन नहीं करते अनंत से बिरा कहाँ है अनंत से बिरा कहाँ है अनंत तो इसी समय आपके हृदय में है यही है यही है अनंत कहीं गया थोड़ी है अनंत का बुरा आपको तो कभी सता नहीं सकता और आगे बुरा हो जाएगा इसका भय भी नहीं है पहले कभी गुरा हुआ है इसका शोक भी नहीं है देखो अनंत का बुरा पहले कभी नहीं हुआ है इसलिए शोक नहीं है और अनंत का बुरा बाद में कभी हो जाएगा इसका भय नहीं है और अनंत अनंत माने अनंत का चिंतन मानू शांत चिंतन को परित्याग करने की कला अनंत का चिंतन मानो शांत के चिंतन के परित्याग की कला देश क्या है काल क्या है वस्तु क्या है उनका भाषक कौन है और उनका अधिष्ठान कौन है एक में तो आपको कसौती बताते हैं जब तक देश काल बचते तीनों अलग अलग भाषते हैं और जब तीनों एक भाषते हैं तो इनका जो अधिष्ठान है माने ऐसा अनादि अनंत जो का अधिष्ठान है जिसमें काल की ने? जिसमें काल रहता हुआ नजर आता है काल का निवास स्थान और काल के उदय उदय का है ना कारण जो काल से भी अधिक है वो काल का अधिक स्थान है जो देश से भी अधिक है वो देश का अधिक है और जो आकृति वाले द्रव्यों से भी अधिक है उसका नाम अधिष्ठान है तो ये तीनों तीन नहीं है उस अधिष्ठान में एक है जिसको मालूम पड़ता है वो और देश काल वस्ती का जो अधिष्ठान है वो ये दोनों जब तक पेट में मालूम पड़े तब तक समझना कि अभी तुम्हारा ज्ञान जो है वो गंधर्व नगर में घूम रहा है कटौती है जिसको मालूम पड़ रहा है वो चेतन और जिसने देश काल वस्तु अलग अलग भी देश के सारे भेद पूरा पश्चिम बाहर भीतर आ गए काल के सारे भेद भूत भविष्य वर्तमान आदे और द्रव्य के सारे भेद मिट्टी पानी आग आ गई ये सारे भेद और फिर एक देश एक काल एक सप्ताह और फिर सब्धा देश काल का पृथक पृथक न होना और फिर देश काल द्रव्य के अभाव का अधिष्ठान और अभाव का प्रकाशन हाँ ये दोनों एक हैं अग्रह हैं ऐसा बोध जब तक नहीं होगा तब तक, तक, तक समझना कि बोध अभी बहुत दूर है हाँ। तो रूप होने से भी होने पर भी इन बेध से दूर है तो जो लोग भाषक इकाई को स्वतंत्र मानते हैं वो से एक विश्वाधि को नहीं जानते हैं भाषक इकाई स्वतंत्र नहीं होते भाषक इकाई देश कालूप विश्व के अधिष्ठान से अभिन्द है वो अधिष्ठान धान मात्र ही है तो सुधान मात्र अधिष्ठान और अधिष्ठान मात्र दान मान आत्मा और ब्रह्म की एकता ये बोध जब तक नहीं होगा, तब तक परमार्थ वस्तु का बोध नहीं हुआ तो अब क्या है ये अत्यंत पद है अपना आपा अत्यंत आत्मा है अत्यंत नहीं है। के नहीं है अचिंता जिसमें चिंता नहीं है से अत्यंत और जो चिंता का विषय नहीं है से है, बोला तो अच्छी अनिर्वचनीय नहीं अपना आत्मा कैसा बोले अत्यंत इसमें कोई तो चिंता ही नहीं है देश काल वस्तु की कोई तो चिंता नहीं है जैसे तुम्हें दुख होगा तो रुपया मिलने न मिलने का होगा तुम्हें दुख होगा तो अपने संबंधी के आने ना आने का होगा तुम्हें दुख होगा तो शरीर के स्वस्थ अस्वस्थ होने का दुख होगा तुम्हें दुख होगा तो अंतःकरण के चंचल अचंचल होने का दुख होगा लेकिन अनंत के अनंत के चिंतन में अनंत वस्तु में जहा अनंत की खोज शुरू हुई और अंत वाली वस्तुओं पर से नजर उठी वहाँ लौकिक सुख दुख का आत्यंतिक अभाव हुआ तो अखंड काल का चिंतन अखंड आनंद है अखंड देश का चिंतन अखंड आनंद है अखंड सत्ता का चिंतन अखंड आनंद, आनंद है और वो तीन नहीं है है ना अखंड वस्तु का चिंतन अखंड आनंद है और वह आत्मा से जुदा नहीं है, है ना इसलिए अखंड आत्मा का चिंतन अखंड आनंद है इसी को अद्वय बोलते हैं द्वैत का संपूर्ण निषेध किए चाहे कश्मीरी शैवों का द्वैत हो चाहे तांत्रिकों का द्वैत हो चाहे नारायण उपासकों का द्वैत तो हो वह ईश्वर ही सब कुछ है ये उपासकों का द्वैत्त हो मैं ही सब कुछ हूँ ये कश्मीरियों का है ना कश्मीरियों का है और हमारा तो तत्व ही सब कुछ है तो तांत्रिकों का अद्वैत दूसरा उसमें सब कुछ है और अद्वैत भी है कश्मीरियों का अद्वैत दूसरा उपासकों का अद्वैत दूसरा इसमें में भावना है न इसमें चिंतन है न इसमें दोहराने की जरूरत है इस तो कहते हैं बिल्कुल स्मरण न हो हृदय में और ज्ञानी पुरुष हाय हाय करके शरीर से लोट रहा हो दर्शन कर तीर्थ गृहदा तीर्थ में मरे चांडाल के घर में मरे बिल्कुल उसके अंदर शोक नहीं है वो तो जब उसने अपने को अद्वितीय ब्रह्म जाना उसी समय अज्ञान निवृत्त हुआ और अज्ञान की निवृत्ति ही बंधन की निवृत्ति है बंध है और नि होता है ऐसे नहीं और मुक्त नहीं है मिलता है ऐसे नहीं बंद है ही नहीं और मुक्त मिला मिलाया ही है तो ऐसा ये अद्वितीय है अब ब्रह्मचिंतन की बात देखो जिसको ज्ञान कराने की बासना होती है ज्ञान हो जाए इसको ज्ञान हो जाए इसको ज्ञान हो जाए उसको तो देह उस दिखता है उसका उनका चरण दिखता है देहद्वय तो विशिष्ट जीव दिखता है बेहद दे उपादित जीव दिखता है तो महात्मा लोगों के मन में ये बासना नहीं होती कि सबको ज्ञान हो जाए जिसको ज्ञान सही है जो संसार में दुखी है उसको ज्ञान पाने की बासना होगी और उसकी बातना की पूर्ति जिसके पास होगी उसके पास हो जाएगा ये नहीं कि ज्ञान देने के लिए महात्मा आओ आओ लाओ दिख लगाओ है ना और गाँव में डी टिटवाई और करके बटवाए आओ आओ अज्ञानी जीवो तुम दुखी हो रहे हो हम तुमको ज्ञान दान कर हैं महात्मा अपनी मस्ती में बैठा होता है और जो कोई तो जा के बोलता है तुम्हारा आगम दुखी हैं तो वो कि महात्मा बोलता है परमानंद स्वरूप तू नहीं में तो मैं दुख ले अरे तू तो ब्रह्म है परमानंद स्वरूप है तो तेरे अंदर दुख नहीं है बोले हम बद्ध है तो ना है। ना, ना तू बुख्त है तुम्हारा घम पासना मान है तो ना तू असल अपने में अज्ञानी पुरुष जो जो आरोपित करता है उस आरोप को साथ देना अपनी मस्ती में वासना इनको ज्ञान हो जाए इनको ज्ञान हो जाए इनको ज्ञान हो जाए और ये सब ज्ञान स्वरूप ही है सब ब्रह्म स्वरूप ही है अगर तुम किसी को तो अज्ञानी किसी को तो बद्ध किसी को तो दुखी है देख रहे हो तो अपने आप कोई ही अज्ञानी दत दुखी देख रहे हो माने तुमने अपने कोई तो ही भ्रम नहीं जाना नारायण ये कादरीपना मौलवीपना पुरोहित पना है ना वो कर्म का अंधकारेश्वर है वो एक एक संप्रदाय एक एक आकार के द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय को तो चलाना है, है ना एक, एक एक एक संप्रदाय की संस्कृति को संरक्षण देना है वो दूसरी चीज है और तत्वज्ञान संप्रदाय की वस्तु नहीं है ये प्रांत की राष्ट्र की वस्तु नहीं है ये जाति की वस्तु नहीं है ये स्वर्ग नरक नर्कलोक की वस्तु नहीं है ये किसी की भावना नहीं है किसी की चिंता नहीं है ये अखंड ये अखंड वस्तु है ये तो कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है बोला सुखी नवे यस्मि ब्रह्मचिंत आसन तुयात ने तरसम किसी किसी को आसन करके देहाभिमान भरता है क्या हम तो ऐसा आसन करते हैं हमारा ऐसा आसन शुद्ध है तुम्हारे बड़े से धन सभा में बैठक और दस दस घंटे भी कभी सभा में बैठना होवे है तो पाँव नीचे ऊपर ऊपर से, से नीचे करने की जरूरत नहीं शरीर से बिल्कुल बात क्या देना हो तो बैठा और बड़ी भागीदारी थी इस बात की अब ये देह का आसन हुआ ना तो जब तुम ये कहो तो कि बारह घंटे में बैठा दस घंटे में बैठा तो देह का बैठना अपने ऊपर ले लेगा मान देहाभिमान धारण कर लिया आप लोग ये समझते होंगे कोई कोई ऐसे होंगे कि जो सोचते होंगे की पंचाग्नि साफ है चौराशि तो ध्रुनि के बीच में बैठ है सर्दी सह, गर्मी सह, है ठंड का तो उसका देहाभिमान कट जाता होगा उससे देहाभिमान कटता नहीं है बढ़ता है देवकूप जो होते हैं, उनका देहाभिमान बढ़ जाता है हमारा देह ऐसा है हमारा देह ऐसा है कि सर्दी का गर्मी से बरसात नारायण एक आपको सुनाता हूँ हंसी करने के लिए नहीं समझने के लिए बात एक महात्मा है वो ठंड सहने में इतनी निपुण हैं कि वो बर्फ की सर्दी हिमालय की बिल्कुल नंगे बदन सहन करता हैं शरीर तर पर एक फूक नहीं डालते है अब से नहीं चालीस बरस नहीं कोई पतली बरसा गर्मी आई तो कपड़ा छोड़ दिया गर्मी आई तो पहन दिया ऐसा नहीं पचास बरसा ऐसे रहता बिल्कुल लेकिन उनको मास के महीने में हर द्वार की गर्मी शहन नहीं होती है पतिने से सात जला जा रहा है अरे बड़ी गर्मी है बड़ी गर्मी है बड़ी गर्मी है शीतोष्ण सुख दुखे सुख तो दोनों में हुई नमता कहाँ आई शीतोष्ण सुख दुखे समस्त कहाँ हुआ मात्रा सुख उष्ण सुख दुख सदा आगमा पाइलो रुपया सांस्कृतिक एक संघ से डरा एक बार बड़े भारी विद्या सक्षम होता है वेदांत का एक वेदांत के बड़े नामी ग्रामीण जब तो तक सका विचार हो है। है। अब महाराज काम होते ही आवागढ़ का राजा आया और लेके ढोल दो सौ दो सौ सोलह सोलह बीस बीस बरस के लड़के और वो ढोसा लेके बजा और सुखदाराम हरे सुख राम हरे जय जय त्रुप वहांसा बजा ढोसा भी बजे हो अब वो तो मैं तो भगे लेलो <laughs> नहीं होता इसका नाम अनंत का विचार नहीं है अनंत में जैसे अनंत आकाश में लीलिमा केवल दृश्यमान है व्यक्ति है ऐसे अनंत ब्रह्म में ये संपूर्ण प्रतंक दिखाई पड़ रहा है जैसे आकाश की नीलिमा से कपड़ा नहीं रंगता है वैसे प्रपंच के रंग बिरंगे रूप से आत्मा रंगता नहीं है जैसे आकाश की नीलिमा से आकाश नहीं रंगा जाता वैसे प्रपंच के नवा प्रकार के रूप से अपना जो आत्मा है वो रंगा नहीं जाता बिल्कुल अनंत है मानी हुई है हुई जन्म जन्म और मृत्यु अपने में बिल्कुल माना हुआ है स्वर्ग और नरक माना हुआ है आना और जाना माना हुआ है वासना अपने में मानी हुई है बंधन और मोक्ष अपने में दोनों माने हुए हैं, बंधन भी माना हुआ है मोक्ष भी माना हुआ है ज्ञान भी माना हुआ है अज्ञान भी माना हुआ है अज्ञान माना, माना हुआ है इसलिए ज्ञान की जरूरत पड़ती है सुखे नहीं बधनम ब्रह्म का चिंतन हो मानिए अखंड अद्वितीय वस्तु का चिंतन हो कुछ लेना देना हो तो किसी का चिंतन करो संसारी लोग करते ही है धन लेने के लिए किसी का चिंतन करते हैं भोग लेने के लिए किसी का चिंतन करते हैं धर्म करने के लिए किसी का चिंतन करते हैं कल कारखाना खोलने के लिए किसी का चिंतन करते हैं तो है? इसी से बोलते हैं जो लोग संसार से निरपेक्ष होते है ना जो परमात्मा का चिंतन करते हैं इसी से तो वैराज्य का अधिकार जो है वैराज्य ब्रह्म तो चिंतन में जो अधिकार मानते हैं अधिकार एवं है अधिकार का अर्थ ये नहीं है कानूनी अधिकार में अधिकार ना ना नहीं तुमको गोद में खिलाने के लिए चाहिए तो बच्चा तो तुम वो शरीर और तुम्हारा बच्चा हुआ शरीर उसका करो चिंतन अब ब्रह्म का चिंतन करोगे तो कैसे होगा इसी को अधिकार बोलते हैं है ईश्वर प्राप्ति की इच्छा है साफ कुछ तुम्हारा मन साफ कुछ छोड़ देने को छोड़ छोड़ते के केवल ब्रह्म चिंतन में राजी रहना चाहता है आसन किसको बोलते हैं योग दर्शन में लिखा है कि स्थिर सुकम आसन। ये नहीं कि स्थिर पादम आसन। जिसमें पांव स्थिर है उसका नाम आसन है या स्थिर कायम आसनम शरीर जिसमें स्थिर है उसका नाम आसन है फिर हस्तम आसनम फिर सिरह आसनम फिर सिर का नाम आसन है फिर नेत्र का नाम आसन है फिर हाथ का नाम आसन है फिर काय का नाम आसन है फिर पांव का फिर सुखम आसन है, जिसमें सुख सिर हो उसका नाम आसन है अच्छा तो ये सुख भी बहुत मजेदार है <ख़ाँ> सुख कैसा होता है आपको तो एक सुख की बात सुनाते हैं सुख के बारे में आपका ये ख्याल तो नहीं होगा कि किस रंग का होता है ऐसे पीला पीला हरा हरा लाल लाल सुख करंगा रंग आपको तो मालूम है अरे आपको तो कोई मिल जाए ना हमारे गांव का साधु है न कोई तीना रानी मिल जाए तो आपसे तो पूछेगा तो तुम सुख का रंग बताओ क्या होता है अब नहीं मालूम है तो, तो तुमको तो क्या मालूम है हुँ? अच्छा सुख कितना लंबा चौड़ा होता है आप तो मालूम है लंबाई तो आपको साढ़े तीन हाथ से है सुख कै हाथ का होता है अच्छा अच्छा सुख की उम्र कितनी होती है सुख की उम्र बताओ अरे तुम तो लोग करते हो ऐसे कैसे कहेंगे अखंड आनंद जी ने इतने दिन सुनाया और ये भी नहीं बताया ऐसा बताते हैं देखो हाथ बंद करो दोनों हाथ को दबाओ कुछ लाल लाल दिखता है हाँ दिखता है अरे वो सुख कि है कितना बड़ा है देखो तो है ना लाओ तो बराबर तो देखो अभी हम तो, तो सुख में लंबाई चौड़ाई सुख की उमर सुख का वजन सुख शक्ल पूरत सुख रंग रूप ये क्या है देखो आपके मन में कोई चीज पाने की इच्छा हो तो तो दस रूपया मिले तो हमको तो एक साड़ी मिले हम तो खाने के लिए एक रसगुल्ला बल है अच्छा तो जब तक इच्छा है तब तक तो आप कंगाल है खुशी नहीं है और जो इच्छा आपके मन में थी वो पूरी हुई और अभी दूसरी इच्छा कोई भी उदय नहीं हुई न पैसे थी न कपड़े की न दोस्त थी न मकान की कोई इच्छा उदय नहीं हुई तो उतनी देर तक केवल एक इच्छा पूरी हुई और दूसरी इच्छा का उदय नहीं हुआ तो ख माने हृदय का काश माने दिल की कोल है दिल में जो कोल है और सुख माने इच्छा से खाली जिस समय कोई इच्छा की आधी तूफान तुम्हारे अंदर न हो हमारे अंदर ये कमी है और हमको ये चाहिए उतनी देर उतनी सुख की उम्र है बोला संसार में जितना सुख होता है इच्छा माने सुख नहीं होता है काल मनोरामकाल काल तो नहीं है ना नकाल काल है क्या जिस समय आप कुछ चाहने के लिए हाँ? ज्ञापन हैं कि हमको ये मिले ये मिले ये मिले, ये मिले हाँ? उसमें कैसी कैसा सुख है आप? उसमें तो न मिलने का दर्द भी है और पाने की जो आशा है ना, वो तो भी है वही आपके जीवन को चला रही है वो सुख नहीं है वो सुख दुख का मिश्रण है माने सुख सुख में दो अच्छर एक सु और एक खा और दुख में दो अक्षर है एक खा और एक शु। दु सु और दू ये दोनों उपकर्ग हैं और खा माने हृदया काश हृदय का आकाश खा माने आकाश हृदया काश अपने छाती के भीतर जो आकाश है अपनी छाती के भीतर जो आकाश है उसका नाम है खा अच्छा और वो सुंदर हो तो सुख और वो दूषित हो तो दुख अपना दिल दूषित हो तो दुख और अपना दिल सुंदर हो तो सुख तो समझो छोटी सी जो जगह आज इसमें तुमने सोने की वजनदार जिन्नी